कृष्ण चैतन्य प्रवणीतानंद श्रीअद्वैत तो गदाध हसी सादी श्री गौर भक्तबिंद की जय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदासनाथ स्वर्ग सिंह प्रभु की जय राय रमानंद शरदमा दि अंतरंग भक्ति श्यमानंद बहुशीनचार्य रामचंद्र गौरी नरोतम ठाकुर आदि रूपानुगु एकादशी तिथि बरा महामहोत्सव की बाटिंडा स्थिति तो चैत अन्न गौरिया मठ की एकादशी पालन करी भक्त बिंदु की सभा में उपस्थित सभापति महादय अन्न तिरणीपातगण ब्रह्मचारी बिंदु सत्य मंडली सब कोई के चरण में यथाजी दंडवत नती करते हुए थोड़ा हरि कथा का, का मार्गधन से सत्संग उठा का लाभ उठाने का प्रयत्न करे गुरुचरण में अनंतन तो दंडवद नति करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ आप सभी का हार्दिक कृपा भी प्रार्थना करता हूँ वंदे गुरुपदम भक्त बिंद समितम श्री श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरणोदयम गोपीजन सामुक्त बिंदव वंछाकल्पतरुवश्य पास व्यवसाय पति तानंग पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मुको वाचा लंगमंदे परमाधव बृंदावय तुलसीदे वयिपिया देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर जयरोतम देवी ततो तथो जय मुदीर संकीर्तने कथोपदेश गौरी पत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्तिक्त भक्ति प्रमदा जगद धैय सदा परीभवनमिष्टदोहम तेस्प शिव विरचन तम श्यम भेतातिहम पनतपालदीपोत वंदे महापुरुषते चरण यमिषटाया विस्फुीतकमी गपवधु स्वदर्शी पूर्णानुराग्र ससागर सारमूर्ति साराधिकाई का करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंदर शिवासादी श्री गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 संकेतनिकमलायता विषाबर दिजवरौ जुगध वंदे जगत प्रियकुणूतर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरि पशा निशदिदम खनभंगूनिष्ठ पशा निशदिदम खणभंगूनिष्ठ बैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठ पैश्या जगदिदम क्षणभंग निष्ठ बैराग्य राग रसिको भवभक्तिष्ठ शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुफाजी ने बताएं इस जगत की सारे व्यवस्था अस्थाई है पामनेंट नहीं जो व्यवस्था में लगे हुए हैं तमाम दुनिया अपना जिंदगी को सुखी आनंदमय बनाने का प्रयास प्रचेष्ठा में लगे हुए हैं डे एंड नाइट ट्राइंग प्रचेषा में लगे हुए हैं। गौरीय गोष्ठीपोति शिशिला भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी प्रोपात बता बताते हैं ये जगत की कोई भी व्यवस्था आप कर लो अपने को बचाने के लिए अपने को सुखी बनाने के लिए लेकिन लेकिन सारे व्यवस्था अस्थाई है आंसट लाइफ इट अनस्टेबल ए जिंदगी तुम्हारा अनस्टेबल है जो श्लोक भागवत का महिमा से हमने बताए पश्निषम जगद इदम वो तो वास्तव तत्व ज्ञानी है वो वास्तव भक्त हैं जिसका दिल में हर वक्त ये चिंतन है नीताई चरण सत्व तहार सेवक नित्व नीताई चरण सदा करवास नीताई चरण मतलब गुरु गुरुचरण नीताई चरण मतलब गुरु गुरुचरण सर्व गुरु तत्व का आकर कभी समय मिले इन डिटेल्स आई कैन ट्राई टू डिस्कस गुरु तत्व तो तो चिंता करने जाओ तो वैष्ण नितानंद बबू का चरण में सारे वैष्णवों का अवस्थान है अगर वैष्णवों को काट के फेंक दोगे तो नित चरण कैसा रहता सारे वैष्णवों का गुरु वैष्णव का सारी स्थिति है नितानंद चरण निताई चरण जो भी है जिनके दिल में ये भावना है कि महाराज ये दो पल की जिंदगी है इसमें तमाम समय का बर्बादी हो रहा है गुरुचरण का वैष्णव चरण का भगवत चरण का भजन करे उसमें जो संपत्ति मिले वो दुनियादारी में लगा हुआ आदमी दे कैन नॉट सी इट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड वो लोग समझते नहीं है क्या संपत्ति मिलेगा हमारा भागवत जी महापुराण में भाई महिमा में सुंदर बता दिए हैं ध्यान से सुनना है बात को नौ च इंद्रस् सूखम किंचखम चक्रवर्ती सुखम अस्ति विरक्तस्व मुर्त जीवि नौ इंद्रस्व सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिन सुखम अस्ति विरक्तस्व मुर एक जीविन आप सोचते हो कि महाराज इंद्रजी बड़ा सुखी है हम भी इंद्र बनेंगे अगले जन्म में महाराज इंद्रजी सुखी है जितना सारे करोड़ों करोड़ आदमी कर्मकांड में लगे हुए हैं दे आर ऑल बिजी विथ ऑल फ्रूटिव एक्टिविटीज फल मिलना चाहिए आई एम डूइंग दिस इन रिटर्न आई नीड इे जो इसको अंग्रेजी में बोला जाए फ्रूटिव एक्टिविटीज फल प्राप्ति फ्रूटिव एक्टिविटीज फल चाहिए लेकिन शुद्ध भक्त का अंदर में कोई फल का कामना नहीं गीता में जब भी भगवान बताए कर्म्या न फली सुना स्टिल वी कैनॉट अंडरस्टैंड कर्मार्पण कर्मयुग कर्मयजुग में कर्मार्पण क्या होता है उसका भाव क्या होता है कोई आदमी बोलेगा महाराज कोई ऐसा पागल है दुनिया में बिग बगैर फल विदाउट एनी रिजल्ट कोई काम करे है कोई मंदधीर ओपी न पवरतते लॉजिक बोलता हमारा जो नीति नीतिशास्त्रो नए शास्त्रों में मंदधीर ओपी न पवरतते बहुत बुद्धि खराब है बुद्धि अच्छा नहीं फिर भी उसको बोलो विदाउट इंटरेस्ट ही कैन नॉट डू एनीथिंग ये है दुनिया का आदमी बोलेंगे गीता में जो बोला हुआ है फल की कामना मात करो ऐसा कोई तो पागल नहीं है कि बिना फल कम करेगा तो इसमें प्रश्न आता है वो कभी समय मिले तो डिटेल्स चर्चा करें फल की कामना छोड़ दिया जाए भगवान का चरण में अर्पण किया जाए और पागल का मापिक विदाउट एनी टार्गेट काम किया जाए दोनों को बराबर माना जाएगा क्या समझा नहीं मेरा बात एक व्यक्ति पागल का मापिक काम कर रहे हो और एक व्यक्ति भगवान का उद्देश्यों में अपना कर्मों को निवेदन कर देता फल का कोई कामना नहीं है तो दोनों को आप मिक्स कर दो तो होगा नहीं इसका लक्ष्य है दूसरा इसका लक्ष्य है दूसरा पागलपंथी एक चीज है और भगवान का उद्देश्य में कर्मार्पण करना दो इट्स टोटली डिफरेंट थिंग लेकिन पागल आदमी सब सब मिला देते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं इंद्र जी का कोई सुख नहीं है आप बोलोगे क्या दुख है हमारा राज गद्दी में बैठे हुए हैं पूरा राज कर रहा है कि उसका कोई दुख है प्रमाण दे देंगे दुख है आपसे भी बड़ा दुखी है कर्मकंड में लगे हुए कोई भी आदमी मुसीबत को टाल नहीं सकता इन एवरी स्टेप कर्मकंडी में कोई निश्चयता नहीं है नो no, सर्टेनिटी उदाहरण देते दो एक भागवत जी महापुराण में इंद्र जी महाराज भगवान को मानते हैं सब भगवान का भक्तों का ग्रेड है हमने बताया था बहुत समय लगेगा एक साल तक भगवान भक्तों का एक एक करके ग्रेड विचार करते करते हैं परम्स में भी ग्रेड है में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड है ये सब विचार करने जाओ तो पर लंबा चौड़ा समय इंद्र जी कर्मकर्णी में लगे हुए हैं बहुत बार ऐसा देखे हैं पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं 99 यज्ञों समापन हो गया अब इंद्रों का डर आ गया मेरा गद्दी छीन ले उसमें कितना मुसीबत किया देखो कितना मुसीबत किया किसी भी हालत से पृथ्वी महाराज जी को सौ योग्यो करने नहीं देंगे क्यों कि अपना नाम जो टाइटल ही ऑलरेडी गेटिंग स्वतो क्रेतु सौतो एक सौ योग्य करने वाला वही है भले मेरा नाम खराब हो जाएगा मेरा जो पोजीशन है वो खराब हो जाएगा तो करने नहीं देंगे जितना बार करने जाता है मुसीबत डालता है आगे देखो जब धन धंदोलत रहते हैं उसमें दिमाग भी खराब होता है वृंदावन में एक कोई भक्तों ने भक्तों का समाज पूछा था महाराज ये बताओ कि लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू क्यों हुआ लक्ष्मी जी तो सारे फ्लुएंस का देवी है सी कैन अरेंज नाइस अरेन्जमेंट इज सी कैन डू तो उसका हमारा लक्ष्मी लक्ष्मी जी का वाहन कैसे उल्लू बने इसका कारण क्या है वट इज द फिलोसॉफी बिहाइंड इट हमने बोले देखो लक्ष्मी जी जिसको कीपा कर दे मतलब जिसका आरूढ़ो हो जाए बहुत धंधोलोत दे दे वो उल्लू बन जाता है He cannot respect रेस्पेक्ट संत महात्मा को पहचान नहीं पाता जब भी बड़ा बड़ा भाषण चलता है लेकिन दिल से न्यूट्रल विचार किसी के अंदर में नहीं आता जब तक नहीं आए वो भाषण के द्वारा किसी का कल्याण नहीं हो सकता सम क्लैपिंग मस्ट कैन बी देर हतालियां आ सकता लेकिन उसमें किसी का मंगल नहीं हुआ जब वो न्यूट्रल पोजिशन में खड़ा होकर आचरण में प्रतिष्ठित आंख का माकिब बताएगा इट कैन शॉट योर हार्ट तुम्हारा दिल को धक्का लगाएगा क्योंकि उसका आचरण है नहीं तो जितना भी टाइटल हमको दे दो कोई काम का नहीं है हमारा मरने का बाद वो टाइटल हमको छोड़ के लाद दे के चला जाएगा भेज देंगे हमको दूसरा जगह इंद्र जी को वैभव हुआ इतना वैभव तो उसका दिमाग खराब हो गया गुरुजी आ रहा है बिस्प्रति जी तो व्हाट इज योर ड्यूटी गुरु वैश्वान से वो क्या किया महफिल में है आनंद का महफिल चल रहा है और गुरुजी आ रहा है देखा फिर भी इज्जत नहीं दिया गुरुजी गुरुजी देखे तो अंधा बन गया धंधो लो धने से अंधा प्रभुपात जी बार बार बताए किसको बोलूं हम एक पागल है किसको बताए कौन सुनेगा मेरा बात पोपा जी ने अगर प्रचार का बहाने में धौंदौलत इकट्ठा करने का चक्कर में है फॉर हिम इट इज स्ट्रिक्टली रिटिन देयर इन स्क्रिप्चर शास्त्र में लिखा हुआ है जो तुम्हारा भजन सेवा का बहाने में भी कोई प्रोजेक्ट कोई व्यवस्था हम ऐसा सेवा करेंगे इसको भी देखा के ज्यादा धंधोलत इकट्ठा करने में लग जाओ तो तुम डिस्प्लेस्ड हो जाओगे पतन हो जाएगा तुम्हारा तुम इतना बड़ा गुरु नहीं हो सके तुम सोचते हो आपने को गुरु मान लिया बट यू आर लोघु यू आर लाइट इन एवरी स्टेप गुरु वैष्णव कैन अंडरस्टैंड जिसका पास है गुरु की कृपा वही समझ सकता है कि कौन गुरु है कौन लोगु है चाहे गुरु का आसन में है बहुत पूजा चढ़ रहा है फूल चढ़ रहा है बस उसका आखें हैं वो देख सकता है क्या चल रहा है इसमें माया का खेल तो इंद्र जी ने गुरु जी को अपमान किया बृहस्पति समझ गए कि इसका जो वैभव आया है ये वैभव इनको अंधा बना दिया चलो ठीक है हम चले और निकल गए और अदृश्यताम कथ अदृश्यता जानते हो आपका सामने बृहस्पति खड़ा हुआ यू कैन नॉट सी अदृश्य हो गया सूक्ष्म रूप में छुप गया और, और गुरु को अपमान करने का जो धक्का लगा अपराध हुआ बहुत आदमी बोलते हैं मेरा अपराध का एक्सप्लेनेशन क्या है व्हाट इज द एक्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अपराध अपराध किसको बोला जाता है शास्त्रकारों ने विचार करके बताया अपगतो राधा इति अपराध दिल का जो आनंद है विमल आनंद बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा आपका ही तो जस्ट लाइक क्रिमिनल हो जाएगा समझा गुरु वैष्णव देखने से गुस्सा होता है उसका प्रतिष्ठा मिलने से गुस्सा होता है अरे गुरु वैष्णव चाहता है जितना प्रतिष्ठा ले जा हमको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए ये गुरु वैष्णव का लक्षण है बिल्कुल दो अंतर में प्रतिष्ठा संतुष्ट नहीं होगा बिल्कुल उसको किसी भी कीमत से संतुष्ट कर नहीं पाओगे प्रतिष्ठा देखे वो प्रतिष्ठा लेगा ही नहीं टच नहीं करता उसको तो अपगत तो अपगत तो राध राध मन प्रसन्नता सेटिस्फैक्शन तुम्हारा दिल से वैनिश हो जाएगा तब सोच लोगे कि तुमको अपराध घेर लिया आपको बाहर निकल के कोई रास्ता निकालो कहा हमारा अपराध हुआ क्यों ऐसा हो रहा है कीर्तन में आनंद नहीं हो रहा है कथा में आनंद नहीं हो रहा है गुरु वैश्व्य में आनंद नहीं क्या कारण है अपराध हुआ भक्ति में आनंद नहीं लग तो इंद्र जी का अंदर में बड़ा अपराध तो कर दिया उसका बात सोचने लगा ये हमने तो बड़ा अपराध कर दिया गुरु जी आए हमारा दिमाग खराब हो गया अब हम ऐसा करें गुरु जी का चरण का पकार के एकदम रोते हुए बताएंगे हमको क्षमा कर दो लेकिन गुरु जी मिले कहाँ अध्यम का कहा है। गुरु जी चले गए सूक्ष्मरूप अब आगे चल के जो यज्ञ करना है और जो सलाह पूछना है गुरु जी बताओ ये तिथि तो अच्छा है कि नहीं क्या करना है ये करने जाए उसने किसको पूछे गुरु जी तो गया यज्ञ करना है कैसे करें? आ हो गया दिमाग खराब हो गया दौड़ने लगे ब्रह्मा का पास इधर उधर तो उसको एडवाइस दिया गया काम करो गुरुजी तो तुम तो अपराध कर दिया अब जब गुरुजी जी मिले तब तो अब तुम्हारा अपराध का शांति हो सकता है इट कैन बी अभी क्या करोगे अभी यज्ञ फ्ग सब बंद हो रहा है क्योंकि स्वर्गों में तो योग्य नहीं होने से होगा ही नहीं वो तो है ही है तो बोला ठीक है तुम्हें काम करो ष्टानंदन विश्व रूप का पास जाओ उसका भजन का बहुत बल है बहुत तब उस जाओ ब्राह्मण है उसका पास जाओ उसका चरण में शरण लो वो जज्ञो सब जानते हैं यज्ञ का क्या करना है नहीं है सब बता देंगे उसका चरण में गया उसका चरण में जाकर बोला जो मातृकुल पितृिकुल मातृकुल असुर और देवलोक है उसको मनाया और यग करने के लिए तैयार रहेगा चलो आप लोगों का मुसीबत है हम हेल्प कर देंगे और जाके जब यज्ञ करने बैठा यज्ञ शुरू हुआ शुरू सारे तमाम चल रहा है और इंद्र भी यज्ञ का साइन में होता उद्गहता सब रहता है जन तो जो कराता है वो भी रहता है उसको बैठना पड़ता है वो बैठा हुआ है इंद्र जी दीक्षित है जग्ञो में दीक्षित है और जग्गो चल रहा है अचानक जग्गो का मंत्र हो रहा है अचानक इंद्र ने देख लिया जैसे स्वाहा ओम स्वाहा बोलते हैं तो इन्होंने आविष्कार किया अरे ये तो देव लोगों को भाग देता है और छुप छुपा कर असुरों को भी भाग दे रहा है अचानक देख लिया जोर से देव लोगों को दे रहा है और आस्ते से छुपके से असुर लोगों को क्योंकि उसका है तो अपना सब सगे संबंधी है उसको दे दिया इंद्र ने अचानक देख लिया रे दो दस बार देखा नहीं अचानक देख लिया रे तुरंत गुस्सा आ गया एकदम खोल के थरवाल उसका एकदम गर्दवान कर दिया चल छुट्टी हो गया अरे महाराज आपने क्या किया एक तो गुरु बोल के उसको आपने योग्य कराने के लिए लाए हो तो गुरु हैं आवी योग क्षेत्र है योग क्षेत्र में एक बुद्ध भी खून नहीं गिरना चाहिए जैसे राष्ट्रीय योगों में भगवान श्री कृष्णों को अपमान किया बार बार कौन शिशुपाल ने भगवान का ये प्रतिज्ञा था बाधा था 108 तक तेरे को क्षमा करेंगे 108 का बार नोवा बारी आए एक बारी आए तो आई कैन लुक वट यू आर लाइक तुम कैसे हो हम देखेंगे तो जब एक सौ एक बारी आया तो भगवान सुद सुदर्शन चक्र को बुलाए और धीरे से सुदर्शन चक्र जाके सभा का अंदर शिशुपाल का गरदान काटकर फेंक दिया और शिशुपाल का जो आत्मा का जो ज्योति है भगवान का श्री चरण में समा गया सब ऋषि मुनियो ने देखे लेकिन एक बात पक्का है जब गर्दान को काटा था सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान का ऐसा महिमा था एक बूंद भी खून वहां नहीं पड़ा खून पड़ते तो यज्ञ खत्म एक बूंद भी खून मिट्टी में आया ही नहीं खून ऐसे काट के छोड़ समझा मेरा बात यहां गुरु को मारा ब्राह्मणों को मारा हैं? ऐसा करके जब खत्म कर दिया ब्रह्मोत्तर का पाप उसको लग गया अब क्या करे महाराज बड़ा भारी पाप वो इसके बाद ये पाप को बटने के लिए जो व्यवस्था किया है वो तो हो गया अब तो जानते ही हो उतना डिटेल्स बोलने का टाइम है नहीं कभी चर्चा करेंगे तो बंटवारा हो गया उसके बाद क्या हुआ फिर त्रष्टा ने देखा जी हमारा लड़का को मर दिया उन्होंने ऐसा यज्ञ किया कि उसमें से वृत्तासुर प्रकट हो गया वृत्तासुर इंद्रहा इंद्रो को मारने वाला लेकिन मंत्र का थोड़ा सांस्कृत में एक शब्द प्लू तो जोड़ बोलना है एक शब्द आस्ते बोलना है स्वरित तो उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो जाए तो मीनिंग दूसरा हो जाए हमारा भक्ति विज भारत सुंदर बोलता है एक उदाहरण <laughs> बहुत सुंदर भले एक धोनी व्यक्ति का उदार एक नोक एक दारवान है एक चोर ने किसी कैसे घुस गया एक सामान लेके तुरंत भाग रहा है और मालिक ने देख लिया और दारवान गेटवा गेट बैन वा, गेट ने दे देखा नहीं वो किसी दूसरा काम में व्यस्त था तो देख लिया तो वो मालिक जो है उसका थोड़ा स्टैमरिंग था स्टैमरिंग जानते हो तो तोतली बात तो उन्होंने बोला ए दारवान को बोला रुको मत जाने दो जो बात है रुको मत जाने दो ये बोलना था तो ये प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा वो तोतली बानी था शब्द तो थोड़ा इधर उधर हो गया उसमें माने हो गया रुको मत जाने दो वो निकल गया थोड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं इधर उधर माने बदल गया रुको मत जाने दो रुको मत जाने दो योगा नहीं तो निकल गया उसमें क्या है ये जो संस्कृत है संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन बड़ा भारी चीज होता है बड़ा विद्वान समाजों में प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक नहीं उसका प्रोविजन अच्छा नहीं लगता तो उसमें क्या हुआ है? एक तो वृत्तासुर पैदा हुआ लेकिन वृत्तासुर वृत्तासुर बित, का ये जो आविर्भाव इसलिए हुआ था इंद्रो को मारे इंद्रहा लेकिन माने उल्टा हो गया मंत्र उल्टा हो गया इसके ऐसा हो गया इंद्रो जिसको खत्म करे वो पैदा हो जा हो गया वृत्तासुर लेकिन ये भी कोई मामूली आदमी नहीं था इसका भी बड़ा भारी भक्ति का जोग है बाद में सुनोगे हैरान हो जाओगे भक्ति ऐसा चीज है किसी भी जोनी में आप जाओ तो भक्ति शुद्ध भक्ति छूटेगा नहीं इसका सुंदर विचार है तो वृत्तासुर का लड़ाई भाई वृत्तासुर को मरने का कोई रास्ता ही नहीं वृत्तासुर ऐसा तगड़ा है तो बाद में उसको एडवाइस दिया गया तुमने काज करो दधीची मुनि है उसका पास जाकर उसका हड्डी को जांचना करो मुनी जी आपका हड्डी दे दो अरे कैसा जांचना है रोटी पानी दे दो कुछ संपत्ति दे दो ये दो। आओ हड्डी दे दो दधीची मुनी के पास गया बड़ा गिर गिरा कर प्रार्थना किया दो मुनी ने मजा उड़ाया अरे ऐसा कोई दुनिया में है जिसको बोला हड्डी दे दो क्या बात है तो तो घबरा गया तो मतलब दे नहीं ददीची मुन्नी बाद में जी दोनों देखो तुम लोगों का उपकार के लिए परा पर उपकार के लिए मेरा शरीर भी चले जाए उसमें हम नुकसान नहीं मानते आय कन की चलो हम बैठ जाते योग में बैठ के अपना शरीर को तैक दिए उसका बाद उसका हड्डी लेकर वज्र बनाया वो वज्र ब्रह्मोतेज से इतना तेजियान जो वो वज्र छोड़ के बित्ता को मरने का कोई रास्ता नहीं था अब जब नर्मदा नदी के किनारे बड़ा भारी युद्ध हुआ वहां क्या किया इंद्रों ने अंतिम में वही सजेशन ये उठाओ बजरों को ये शर्मिंदा होने का टाइम नहीं है शर्म लाद छोड़ो उठाओ ये युद्ध का टाइम है उठाओ मारो हमको रितासून ने बताए सारे हाथ काट लिया सब काट गया पूरा तब भी फिर जा रहा है उसके बाद वज्र उठाकर जब लगाए जोड़ी अस्त्र तो बितासुर का पूरा गरदान काटते काटते काटते धीरा एक साल लगा बितासुर का ये गरदान अकॉर्डिंग टू योर कैलेंडर इट टूक वन ईयर कंप्लीट आपका कैलेंडर के हिसाब से एक साल लगा देवता का ऐसा नहीं देवता के हिसाब अलग है पूरा काट के फेंक दी जब पढ़ा तो इंदोजी फिर घबरा गया अरे मैंने तो फिर ब्रह्मत्त्या कर दिया अब क्या किया जाए फिर दौड़ के दौड़ लगाया पीछे उसका ब्रह्मत्या का पाप भाग रहे पीछे जाके कि क्या किया वो जो मानस सरोवर मानस सरोवर में जो पद्म खिले रहते हैं पद्म का मिनार में लक्ष्मी देवी का निवास होती है उसमें जाके बैठ गया समझा मेरा बात फिर इसी मुनियों ने परा उसको आश्वासन दिए कोई चिंता नहीं हमको आप आ जाओ व्यवस्था बोले महाराज एक बार तो हुआ दूसरे बार ऐसा है हमको कौन बचाए बोले हम लोग बचाएंगे आओ बहुत सारे तो देखो एक बार नहीं ये तो हम दो एक इंस्टेंट दिया हजारों दफे ऐसा हुआ कि हिरणनाक को या हिरण नीबू सर्गो में चढ़ाई कर दिया और खबर मिलते हुए ही इंद्रो अपना काच अपना जो कपड़ा खुल रहा है वो भाग रहा है सचि देवी जो है उसका पत्नी उसको तुम अपना रास्ता देखो हम अपना रास्ता देख रहे हैं उसको भी बचाने का कोई टाइम नहीं है जिसका अंदर में डर बने रहते हैं हाउ यू कैन थिंक दैट हीज कंप्लीट सेफैक्शन इसका है जिसका अंदर में डर रहता है जि, जि, जिसका अंदर में चाहत है कामना बासुना है वो कभी संतुष्ट नहीं बन सकता इसका बारे में बहुत लंबा चर्चा लंबा चौड़ा चर्चा है हमने थोड़ी सी बात में ये खत्म करना चाहते कि महाराज जी आपका भी रात हो जाएगा बहुत सारे चर्चा है बाद में यही श्लोक को मैंने फिर आगे अगर टाइम मिले तो आई कैन डिस्कस बांछा कल्पोधर्वोस्क अहम हरे के अहम हरे तबो है कि दासोई को दास भवतान भवितास में भूयो हैं और आपका गुरुजी जो बोलते हैं उस लोग भी बाद में चर्चा करेंगे बांछा कल्पोदुर्वश्य के पास पावन वैष्णव हाँ अजात पक्षी पक्ष इ श्लोक है सुंदर काल अगर समय मिले तो चर्चा करेंगे इसका अगर समय कम है अजात पक्षी पक्ष इकम क